योग प्रदीप दर्शन समन्वय उत्तर यथा यहाँ देवताया एक एव आत्मा बहुधा स्तूयते एक दवा प्रत्यंगा हानोपाय इसी प्रकार जहाँ उत्तरमीमसा में हानोपाय अर्थात मुक्ति का साधन ज्ञानियों तथा सन्यासियों के लिए ज्ञान द्वारा तीसरे तत्व अर्थात परमात्मा की उपासना बतलाई गई है वहाँ पूर्व मीमांसा में कर्मकांडी गृहस्थियों के लिए यज्ञों द्वारा व्यष्ट रूप से उसी ब्रह्म की उपासना बतलाई गई है हान किंतु हान अर्थात मुक्ति के संबंध में जैमिनी और व्यास भगवान में कोई विशेष मतभेद नहीं है तथा अन्य दर्शनकारों से भी अविरोध है यथा ब्राह्मेण वेदांत दर्शन। जैमिनी आचार्य का मत है कि मुक्त पुरुष अपर ब्रह्म रूप से स्थित होता है क्योंकि श्रुति में उसी रूप का उपन्यास उद्देश्य है चिति तन्मात्रेण वेदांत दर्शन। और में आचार्य मानते हैं कि मुक्त पुरुष चित्तीमात्र स्वरूप से स्थित होता है क्योंकि यही उसका अपना स्वरूप है एवं अपि उपन्यासाद पूर्व भावाद विरोधम बाधरायण वेदांत दर्शन इस प्रकार भी उपन्यास उद्देश्य है और पूर्व कहे हुए धर्म भी उनमें पाए जाते हैं इसलिए उन दोनों में कोई विरोध नहीं है यह वादरायण सूत्रकार व्यासदेव जी मानते हैं अर्थात प्रवृत्ति मार्ग वाले सगुण ब्रह्म के उपासक सबल सगुण स्वरूप से मुक्ति में सबल ब्रह्म अपर ब्रह्म के ऐश्वर्य को भोगते हैं जो जैमिनी जी को अभिमत है और निवृत्ति मार्ग वाले निर्गुण शुद्ध ब्रह्मा के उपासक शुद्ध निर्गुण स्वरूप से शुद्ध निर्गुण ब्रह्म परब्रह्म को प्राप्त होते हैं जैसा कि ओडुलोमी आचार्य को अभिमत है व्यास जी दोनों विचारों को यथार्थ मानते हैं क्योंकि श्रुति में दोनों प्रकार की मुक्ति का वर्णन है मीमांसकों के मोक्ष की परिभाषा इन शब्दों में है प्रपंच संबंध मोक्षः मोक्ष ही प्रपंचः पुरुषम बध्नाती तदस्य त्रिवधस्या बंधस्य आत्यंतिको विलयो मोक्षः शास्त्र दीपिका इस जगत के साथ आत्मा के शरीर इंद्रिय और विषय इन तीन प्रकार के संबंध के विनाश का नाम मोक्ष है क्योंकि इन तीन बंधनों ने ही पुरुष को जकड़ रखा है इस त्रिविध बंधन के आत्यंतिक नाश की संज्ञा मोक्ष है सांख्य और योग के अनुसार यह संप्रज्ञात समाधि का अंतिम ध्येय है